नमस्कार आप सुंदर एफ एफएम विशेष मुलाकात तो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आज के इस खास एपिसोड दिवाली का हमारे खास मेहमान हैं गीता बहन जी जो है किसानों का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी उन्होंने बातें की थी और कुछ युवाओं के प्रोग्राम्स जो हम लोग ब्रह्मा कुमारी के तरफ से हर साल करते हैं कुछ नए थीम के साथ और इसमें खास गीता गीताबेन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है और सभी युवाओं को मोटिवेट करना और क्या थीम से हम लोग सेवा करेंगे विशेष एक्शन्स प्लान्स होते हैं उसमें इनका अहम भूमिका होता है और सभी को गाइड भी करती हैं मेरा भी अच्छा अनुभव है कि मैं इनके साथ, साथ साइकिल रैली में था और काफ़ी अच्छा हमने इन्जॉय किया उस सेवा को और इस तरह से नई नई चीज़ें जो है क्रिएटिविटी जिसको कह सकते हैं खास ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर करती रहती हैं और अलग अलग धर्मों के बारे में भी इनका एक रुचि है सब्जेक्ट्स यानी पढ़ना और उसको जानना और फिर उसके साथ में कुछ निष्कर्ष है जैसे कि हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद उसे अपने जीवन में उतारने के लिए क्या करना चाहिए कैसे हम लोग उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके ऊपर इनका काम चलता रहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी वो कुछ बातें सुनाते हैं कुछ मंथन करके बातें बताते हैं तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं तो आप सभी को भी एक मौका मिलेगा आज दिवाली का आध्यात्मिक रहस्य या दिवाली फेस्टिवल जो हम लोग अभी मना रहे हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे उनसे धीरे धीरे की पहले तो हम लोग ऐतिहासिक जो बातें हैं दिवाली से जुड़ी वो सुनेंगे उसके बाद अलग अलग फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं तो दिवाली ख़ास मनाते हैं और पाँच दिन लगातार एक हफ्ते का जो सीरीज़ है दिवाली में चलता है अलग अलग तो वो क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद आज के परिवेश में हम लोग कैसे उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें दिवाली को मनाएं तो एक ख़ुशी हमारे अंदर हो और उसमें वो एन्जॉयमेंट वो जो खुशी है वो हमारे पास हमेशा बनी रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो आइए आप सभी की तरफ से डेढ़ सारी खुशियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है गीता बन का ओम शांति जी मेरी भी सभी सुनने वाले श्रोताओं को विशेष दीपावली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं जी जी जी जी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमारे श्रोताओं को भी बहुत खुशी हो रहा होगा कि इतनी मीठी आवाज और आध्यात्मिक रहस्य को जानने को मिलेगा उन्हें दिवाली के बारे में तो मैं सबसे पहले इस स्वागत के साथ साथ चंद तालिया आपके लिए खास दिवाली की वधाइयाँ और खुशियाँ रेडियो मधुबन की ओर से चलिए सबसे पहले गीता बहन मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग ऐतिहासिक बातें हर फेस्टिवल हमारा जो भारत में मनाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है और उसको जान के खुशी होती है वैसे ही दिवाली का जो आध्यात्मिक रहस्य या ऐतिहासिक जो बातें इससे जुड़ी हुई है, हैं जैसे राम की बातें हैं या कृष्ण की बातें कहते हैं तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को उसके बारे में अपनी बातें सुनाइए ज़रूर हमें भी बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के माध्यम से हर एक व्रत त्यौहार और हर ऐसे दिन को न केवल सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन उसके बारे में एक बहुत सही सटीक जानकारी ग्रामीण अंचल के एक दूर दराज में रहने वाले व्यक्ति तक भी आप पहुंचाते हैं अभिनंदन के पात्र है रेडियो मधुबन की समस्त टीम भी जी जी। और मुझे भी जब जब यहाँ आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही ये दिवाली आई है तो देखिए एक बहार आई है चारों तरफ सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि पौराणिक और ऐतिहासिक दिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है नहीं, नहीं। तो सनातन संस्कृति में वैसे तो ये दिन बहुत ही हर शास्त्र के अंदर भी और जगह जगह भी अलग अलग रूप से मनाए जाने वाला ये त्यौहार है दिवाली नहीं, नहीं, नहीं। और इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई है कि जब श्री वनवास पूरा करके और अंत में रावण के साथ महायुद्ध करके और सीता जी को वापस लेके जब लौटे थे अयोध्या में हुँ, हुँ, हुँ. तो उनका पुनः राज्याभिषेक हुआ और उनके लौटने पर जो खुशियां चारों ओर छाई थी तो उस आगमन के उपलक्ष में जो चारों ओर फुलझड़ियाँ जली थीं थी, घर घर में दीप जले थे हर आंगन हर गली को बुहारा गया था संवारा गया था तो उसी यादगार में वो एक दिवाली का दिन हो गया क्योंकि दशहरा के दिन रावण का अंत हुआ और उसके बाद जब विभीषण ने कहा कि महाराज आप तो यहाँ पर ही राज संभाल लें क्योंकि आपने लंका को जीता है तो अब आप इसके राजा बन सकते हैं तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाद्यपि गरियसी विभीषण मुझे जननी और जन्मभूमि अगर इन दोनों में से पसंद करना हो तो मैं सबसे ज़्यादा जन्मभूमि को पसंद करता हूं और स्वर्ग से भी ज़्यादा मुझे अपनी जन्मभूमि और अपनी माँ वो प्रिय है इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो अपने ही राज्य में लौटूंगा ये राज्य अब आप संभालो क्योंकि आप उनके ही एक अनुज हैं और आप भी योग्य हैं तो उनका राज्याभिषेक उन्होंने लंका में किया और उसके बाद वो स्वयं लौट आए क्योंकि उनका जो एक लक्ष्य था इस समग्र वनवास का ये पूरा हुआ सूरी राज्य कांतुआ तो एक बहुत बड़ी घटना थी समाज के लिए क्योंकि जो आतंक का साम्राज्य था वो पूरा हुआ और राम राज्य की जो कल्पना थी जो चौदह साल पहले वनवास के पहले रामराज्य स्थापित होना था उसके बदले अब वो दिन आया तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ थी इसलिए प्रत्येक मन जो है बहुत प्रफुल्लित आनंदित था इसलिए उन्होंने मनाई वो दिवाली हो गई आज दिन तक भी हम वो खुशियाँ मनाते हैं और ये दिन होता है जब विक्रम संवत के कैलेंडर में ये नया मंथ शुरू होता है तो नया कैलेंडर नया पहला मंथ विशेष करके गुजरात और कई स्थानों पर तो इसी दिन नए वर्ष के रूप में ही बही खाता बनाते हैं बिल्कुल बिल्कुल नया चोपड़ा शुरू करते हैं <laughs> लक्ष्मी का पूजन इसीलिए करते हैं क्योंकि धन का हमारे व्यवसाय से सीधा संबंध होता है इसलिए करते हैं तो ये नया वर्ष होता है किसानों के लिए अगर भाई आप देखेंगे तो इन दिनों में फसलें आ जाती है और एक प्रकार से ये फसलें प्राप्त होने से वो भी प्रफुल्लित होते हैं और थोड़े से फ्री भी होते हैं अमूमन सभी त्यौहार जो हमारे होते हैं वो लगभग ऐसे टाइम पर होते हैं कि जब फ़सलें आ चुकी होती है नया काम अभी शुरू करना बाकी होता है और मौसम परिवर्तन के हिसाब से भी अच्छा समय होता है तो ये दिवाली के दिन इस समय आए हैं फिर से जी गीता जी आप बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से रामराज्य का जो एक चौदह वर्ष की जो तपस्या वाली बात कही और उसके बाद थोड़ा सा रावण का युद्ध समझो पंद्रह सोलह साल का जो भी वो रहा होगा उस गैप को पूरा करके जब वो पहले सी खुशी आ जाती है तो मुझे लगता है कि वो बड़ा इंतज़ार के बाद एक खुशी का त्यौहार आता है तो वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है शायद हम लोग अपने जीवन में भी इस तरह का अनुभव कर सकते हैं सचमुच कभी हमारा समझो कोई संगे सम्बन्धी कहीं चले गए और कुछ सालों के बाद जब लौटता है और कुछ खास विजय प्राप्त करके लौटता है तो उसकी खुशी ज्यादा होती है बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। तो बात आपने बताया और जैसे की हम लोग उन चीजों को समझ लेते हैं तो खुशी बढ़ती है नेचुरली हम लोग कुछ चीजें चलो स्टोरी सुन लिया आपने लेकिन सचमुच वो स्टोरी में क्या था उस रहस्य को अगर आप पकड़ लेते हो तो ज्यादा खुशी फील होता है तो आई आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा की जैसे हम लोग अब दिवाली जो है पाँच दिन मनाते हैं फिर एक दो तीन चार पूरा सप्ताह चलता है कभी कभी तो और इसके क्या रहस्य है और ये किस किस चीजों से जुड़े हुए हैं बिल्कुल वैसे तो दिवाली का प्रारंभ हो जाता है जब नवरात्रि समाप्त होती है तभी से एक तो घर में साफ सफाइयाँ शुरू हाँ, हो, हो जाती है जाती तो वही एक माहौल बनता रहता है एक एक कोने को घर में स्वच्छ किया जाता है तो ये एक प्रतीक है कि जब भी आप कुछ नई शुरुआत करते हैं तो आप पहले अपना पुराना जो भी आपके कोने कोने में पड़ी हुई कोई भी जाले हैं कोई भी प्रकार की जो अशुद्धि है या पिछली कोई बातों की घटनाओं की प्रिंट्स है उसको आप पहले मिटाएं। जीवन में कुछ नया अनुभव प्राप्त करने के लिए पहले आपको पुराने हिसाब किताब या पुराने जो अपनी भावनाएं हैं बीती हुई घटनाएं हैं उसको भूलना बहुत जरूरी होता है जी जी। तभी कहते हैं कि जब तक आपका घर का कोना कोना स्वच्छ नहीं होगा तो आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी साथ ही घर के कोने कोने को रोशन करने की भी एक भावना इसके पीछे यही है कि जहाँ अंधकार है वहाँ लक्ष्मी कैसे आएंगी तो पहले से ही उजाला रखा जाए रात भर भी उजाला रखते हैं तो वास्तव में ये अंधकार प्रतीक है तमस जिसको कहते हैं तो तम एक गुण है तो तम गुण जब आता है जीवन में तो जीवन में अनेक प्रकार की उलझने रास्ता न मिलना दुविधाओं में पड़ना और अनेक प्रकार से मूंजना तो ये तम अंधकार ये सब हमें प्राप्त कराता है तो जीवन में पहले से स्वच्छता करके हम अंधकार को और गंदगी को दूर भगाएं। तो क्यों नहीं साल में एक बार जैसे हम बाहर की गंदगी को स्वच्छ कर लेते हैं जो अननेसेसरी फाइल्स इकट्ठी हो गई हो किताबें इकट्ठी हो गई हो न्यूज इकट्ठे हो गए हो पैकिंग के बहुत सारी मटेरियल्स तो उनको सबको घर से निकाल देते हैं रद्दी में डाल देते जी हैं जी जी। तो इस तरह से पूरे वर्ष भर में मेरे मन में भी जो कुछ किचड़े आ गए हो जो किसी के साथ कोई ऐसी बात बन गई मन दुखी हो गया मेरे कारण दूसरा कोई परेशान हुआ दुखी हुआ नाराज हुआ आदि तो क्यों नहीं हम उसे भी साल में एक बार निकाल दें या तो उसे माफ कर दें, या उनसे माफी मांग लें और कुल मिला अपने मन की भूमि को हम स्वच्छ कर लें, ले। क्या बात है तो नई जो बातें हम जीवन में लाएं, तो कम से कम वो एक अच्छी तरह पनप सके बहुत बार आप देखते हैं ना कि लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो पुरानी जो बातें हैं किसी किसी के साथ हुँ, हुँ, वो उनके कारण वो शक में रहते हैं या चिंतित रहते हैं और उस चिंता और शक की वजह से वो नए काम भी अच्छे से नहीं कर पाते नहीं कर हैं अगर एक बच्चा एक बार फेल हुआ दो बार फेल हुआ पर अब अगर उसने ठानी है कि फिर भी मुझे पास होना है तो उसे भूल जाना होगा कि मैं कभी फेल हुआ था हुँ, हुँ, हुँ, लेकिन एक नई पारी को नए सिर से नए उमंग और जोश के साथ उसे शुरू करना चाहिए तो स्वच्छता इसका प्रतीक है वैसे तो आजकल अपने देश में भी स्वच्छता अभियान चल रहा है और गांधी जी की आ, ये एक विशेष लक्ष्य रही 150वीं उनकी जन्म जयंती पर हम ये सब कुछ विशेष रूप से कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस दिवाली हम तन के साथ मन की संबंधों की और सब प्रकार की सफाई करें करे। करे। ताकि वो मन और बुद्धि भी अच्छे बने तो एक तो स्वच्छता शुरू होती है उसके बाद घर का श्रृंगार सजावट आदि भी शुरू होती है तो हम अपने जीवन के लिए भी कुछ न कुछ नए संकल्पों से सजावट करें। आजकल व्यक्ति के जीवन में एक शब्द आ गया है कि वो बोर बहुत जल्दी होता है <laughs> हम बहुत सी यंगस्टर्स को मिलती हूं तो जी, कहते जिंदगी में बोरिंग बहुत है <laughs> आपने एक शब्द और सुना होगा डेस्टिनेशन आजकल लोग हर चीज़ एक नए डेस्टिनेशन पे करना चाहते हैं वो शादी भी एक नए डेस्टिनेशन पर जाकर करते हैं हर जगह वो डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन मीटिंग तो इसलिए कि वो बोर होता है डे टू डे लाइफ में तो वो सोचता है कि किसी तरह से मैं थोड़ा कहीं आउटिंग करूं आउटिंग करें और नया कुछ कर हाँ नए प्लेस पे जाके करूं अब हर समय आप नए प्लेस को तो नहीं चुन सकते या आपके पास वो एबिलिटी नहीं होगी नहीं। हर समय आप कहीं जा पाए लेकिन क्यों नहीं कि हम अपने जीवन में नए नए संकल्प करें नई नई योजनाएँ बनाए और कुछ उसमें हम जान भरे कुछ उसकी अच्छी प्लानिंग करें हम वही बातों पे न चलते रहे जिस पे जिन मान्यताओं पे चलते रहे हैं वैसे धनतेरस से शुरुआत जब होती है इस पर्व की तो इसमें दो कार्य होते हैं एक तो घर में रखे हुए धन की भी पूजा की जाती है और साथ ही साथ आज को धनवंतरी का भी जन्मदिन माना जाता है धनवंतरी को कहा जाता है देवताओं का वो एक वैद्य था और वो सभी प्रकार की आयुर्वेद के अंदर बातें हैं उनका वो एक ज्ञाता था जानकार था वास्तव में हम तो जो मानते हैं कि देवताएँ यानी सतियों की जो जीवन था वहाँ पे तो कोई बीमारी नहीं पड़ते थे तो ऐसे कोई वैद्य की बात नहीं होगी लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसका जो ज्ञान रखता था वही धनवंतरी था और हेल्थ को भी एक प्रकार से धन कहा जाता है पहला सुख कहा जाता है निरोगी काया हेल्थ इज आल्सो ए प्रॉपर्टी तो इसलिए हेल्थ को अच्छा करने से इसकी शुरुआत होती है हुँ, हुँ. तो धनतेरस को विशेष करके धन की पूजा और धनवंतरी की पूजा दोनों करते आए हैं और धन के कलश को देखते हुए हम अपने मन को वास्तव में इस तरह से सदगुणों के धन से श्रेष्ठ कर्तव्यों के धन से भरा पूरा एक कलश बनाए तब उस जीवन की भी वैल्यू है कि जिसमें वो विशेष शक्तियां विशेष गुण या ऐसे कार्य है जो आप कह सके कि मैंने ये जीवन मिला तो कुछ तो किया जिसको कहते हैं कि जिंदगी में लिया तो बहुत कुछ लेकिन दिया क्या? दिया क्या हमने प्रकृति से लिया हमने माता पिता से लिया हमने पांचों तत्वों से लिया समाज से लिया धर्म से लिया बट उसके सामने हमने क्या दिया तो हम उस तरह के धन से संपन्न बने कि जो धन हमारे जीवन में भी हो और हम उसे देने वाले बन सके हम हर समय इच्छाओं के गुलाम बन के ना चले लेकिन हम इतने संपन्न बने कि जो हम देने वाले बने हमारा मन प्रसन्न रहे इससे बड़ा खजाना क्या हो सकता है हम संतुष्ट रहे इससे बड़ा धन क्या हो सकता है कहा भी गया है संतोषी नर सदा सुखी गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान वास्तव में सबसे बड़ा धन ये जीवन का ये स्टेट ऑफ माइंड है कि आप सदा प्रसन्न रहते हैं आपको जो मिला है उसमें आप संतुष्ट हैं। आपके साथ जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं उसमें आप एकदम प्रसन्न हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि ये मेरे लिए सब कुछ है ये मुझे जो कुछ भी मिला है ये मेरी एबिलिटी से कहीं अधिक ही मिला है अथवा तो जो मेरे पास है वो दुनिया में करोड़ों और लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से वंचित है उनके पास है ही नहीं तो इस तरह की जो मानसिकता हमारी बने तो मैं कहना चाहूँगी कि हम सदा ही धनवान है हमें धन के पीछे नहीं दौड़ना है धन तो एक परछाई है हमारे श्रेष्ठ कर्मों की हमारी सच्ची मेहनत की अगर हम सच्ची मेहनत करते रहे सच्ची दिशा में सही पुरुषार्थ करते रहे तो हम वास्तव में पाते हैं कि धन एक परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे आता है और अगर परछाई के पीछे कोई दौड़ता है तो वो देखा गया है कि वो जीवन भर दौड़ता ही रहता है उसे कभी भी ये नहीं लगता है कि मुझे कुछ मिल गया और पाना है और पाना है इससे ही उनकी मानसिकता बनी रहती है तो आज धनतेरस के दिन हम सभी स्वस्थ रहने के लिए सच्ची धनवंतरी की शिक्षाएं अपने जीवन में अपनाएं, स्वस्थ रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाएं, और धन से भरपूर बने अपने मन के अंदर ज्ञान के धन को धारण करें बहुत बढ़िया इसी तरह से दूसरा दिन फिर शुरू होता है दिवाली का मनाने का वो है रूप चौदस जिसको कहीं कहीं छोटी दीपावली भी कहा जाता है जी जी। और इस दिन वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले तंत्र मंत्र भी सीखते हैं अच्छा। क्योंकि ये रात होती है जो काली रात होती है खूब गहरी अंधेरी की रात होती है लेकिन वास्तव में अंधेरा ये प्रतीक है कि जब संसार में कलयुग का अंधेरा छाया होता है जिसके बाद एक आश होती है कि नया युग शुरू होने वाला होता है तब तंत्र मंत्र नहीं लेकिन वास्तव में अपनी आंतरिक परिवर्तन की साधना का ये समय होता है जब दुनिया सोई हो तब आप जाग जाएं और जाग करके अपने आप को संपन्न बनाने को अंदर से उजाले की ओर चलने को तपाएं खुद को ये सच्ची साधना है और ये तंत्र मंत्र आदि विद्याएं, ये तो हम क्या करते हैं टेम्पररी कोई छोटे छोटे फायदे के लिए कहीं ना कहीं लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ज्ञान तो कहता है कि शॉर्टकट किसी भी चीज का होता ही नहीं है सही बात। के बिना कुछ भी नहीं मिलता है रूप को करके शरीर के श्रृंगार की विशेष महत्ता है। हुँ, हुँ, क्योंकि पर्व के दिन शुरू होते हैं पहले के समय में क्या होता था दूर दराज में लोग रहते थे बड़ी कठिनाई होती थी हर जगह पानी और सारी चीजें इतनी उपलब्ध भी, भी नहीं होती थी वो लोग काम में ही लगे रहते थे तो ऐसे जब पर्व के दिन आते थे तब तो वो बड़ी अच्छी तरह से स्नान करना बड़ी अच्छी तरह से शरीर का श्रृंगार करना वो ये सब करते थे आजकल तो वो बात रही नहीं आजकल तो लोग घंटों अपनी ब्यूटी के लिए लगा देते हैं ब्यूटी पार्लर में रहते हैं और बहुत सारा शरीर के सौंदर्य प्रसाधन का ज्ञान बढ़ गया है जी, जी, जी। और हर चीज वो अवेलेबल है जिससे व्यक्ति बाहर से एकदम अच्छा दिखता अच्छा है और एक अवेयरनेस आई है पहले वो चीज ही नहीं थी पहले वो देखा ही नहीं जाता था पहले उसके बात ही नहीं होती लोग कैसे भी कपड़े पहनते थे कभी उस पर ध्यान नहीं जाया करता था हमें याद है हम जब छोटे होते थे तो एक दर्जी आ जाता था घर में और एक बड़ा थान आ जाता था कपड़े का और सारे बच्चों का माप लेके एक ही कपड़ों से सिलाई हो जाती थी और वो सब एक जैसे कपड़े पहन लेते थे और जैसे बैंड बाजा लगता था लेकिन तब भी बुरा कुछ नहीं लगता था आज तो एक पार्टी में पहना हुआ कपड़ा दूसरी पार्टी में व्यक्ति नहीं पहनता है अगर किसी ने यह कह दिया कि ये तो वही कपड़ा है ना जो लास्ट वाली पार्टी में पहना था तो उसका मूड ही ऑफ हो जाता है क्योंकि आजकल बाह्य दिखावा और ये सौंदर्य प्रसाधन बढ़ गए हैं खैर जरूरत जो रूप चौदस के दिन में आध्यात्मिक रूप से कहना चाहूँगी जरूरत है कि हम अपने आंतरिक रूप को संवारें आत्मा जो कि अजर अमर अविनाशी है मूल रूप में सतोगुणी है ज्ञान आनंद प्रेम शांति ये सब हमारे मूल असली गुण है जी जी जी। जो हरेक आत्मा मनुष्य आत्मा धरती पर लेकर आई थी लेकिन जन्म जन्मांतर में कालांतर में हम अनेक अनेक ऐसे कर्मों से लिप्त हो गए जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आए तो हमारे ये गुण हमारी स्मृति से दूर हो गए हमारे व्यवहार से दूर हो गए और इसका स्थान ले लिया अनेका अनेक ऐसे अवगुणों अवगुण ने जिसमें हम कहते हैं कामवासना आ गई कई बार हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं लोभ की वश हम चीज़ों को ही इकट्ठा करने में लगे रहते हैं तो ये जो अवगुण आज विकार हमारे जीवन में आ गए उसकी धूल को मिटाकर हम अपने आंतरिक रूप को संवारें ताकि हम आने वाले नए युग के लिए नए वर्ष के लिए पुनः एक अच्छा कार्य कर पाएंगे तो रूप चौदस के दिन हम सभी अपने आंतरिक रूप के लिए कुछ बैठ करके सोचे, कुछ ज्ञान सुने कुछ अच्छी बातें जो हमारे जीवन को प्रेरणा दें उससे हम पुरानी बातों को झाड़ दें और एक नई ब्यूटी आंतरिक सुंदरता प्राप्त करें वैसे भी कहा जाता है व्यक्ति वो सुंदर है जिसके विचार सुंदर होते तो अपने विचारों की सुंदरता को प्राप्त करें उसका यादगार ये रूप चौदस है जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी जो गहरी बात है छोटी दिवाली के बारे में आपने जो अभी बातें बताई हैं धनतेरस की बातें आपने बताई हैं मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा आप भी विचार कीजिए क्योंकि विचार करने वाली बात ही थी कि जहाँ पर छोटी दिवाली मना रहे हैं उसमें हमें कुछ ब्यूटी की बात हो रही थी तो आज जो बाहरिक ब्यूटी की बात हो रही है वो ना होकर आंतरिक ब्यूटी अगर उसके ऊपर हमें काम करें हम लोग मिलकर काम करें तो शायद हो सकता है कि हम लोग बहुत अच्छा आने वाले साल को मना सकते हैं या खुशियां हमारी जीवन में बरकरार रह सकती तो आइए खुशियों को और बढ़ाते हैं एक छोटे से ब्रेक में एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं दिवाली का चलिए दिवाली के इस गाने के बाद फिर होगी मुलाकात गीताबेन से आप सुनाए हैं रेडियो ना एंटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो ने कहा कि जब जगने कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रहस्य आप सुन रहे हैं दिवाली की बातें जैसे कि हमने धार्मिक और ऐतिहासिक बातें पुरानों की सुनी लेकिन आप बात कर रहे थे हम लोग पाँच दिन जो दिवाली की एक सीरीज चलती हैं पहला दनतेरस उसके बाद छोटी दिवाली के बारे में हमने सुना जहाँ पर हम सभी को अपने रूप को अंदर से सुंदर बनाना है और उसमें आता है जैसे कि आप सुंदर बनना चाहते हैं तो आपके विचार अच्छे होने चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे गीता तो तो तो चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तीसरे दिन तीसरे दिन दिन की ओर ओर का का मुख्य पर्व दीपावली जब आता है तो चारों हम उल्लास तो देखते ही घर आंगन में हम सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं अच्छे मिठाई पकवान घर में बनते हैं जी। और सारा परिवार एक घर में साथ होता है कोई दूर दराज में रहने वाले बच्चे भी अपने बड़े घर में आ जाते हैं कि हम सब मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे और साथ ही साथ घर आंगन में दीप जलाए जाते हैं शाम के वक्त पूजा के समय पर विशेष व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान में पूजन ज़रूर करते हैं और उस पूजन में वो अपने हिसाब किताब के चोपड़े को जो कि पुराने वर्ष का पूरा होता है और नए वर्ष का प्रारंभ होता है और उसमें भी विशेष श्री लक्ष्मी और श्री गणेश इन दोनों की ही पूजा खास होती है आपने देखा होगा चांदी के कुछ सिक्के होते हैं है, लक्ष्मी हाँ, और गणेश, गणेश के उसे रखा जाता है उसको गिफ्ट में में भी देते हैं काफी लोग बिल्कुल <laughs> तो गणपति जो कि हर नए कार्य हम उन्हें सबसे पहले सब याद करते पहले हैं है। प्रथम पूजा प्रथम देव जी ने माना गया क्योंकि शिव का वो आज्ञाकारी पुत्र के जिन्होंने समझा था कि उनके पिता उनसे क्या चाहते हैं आपने बचपन की कहानी तो सुनी है जी। कि जब कहा कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आओ हाँ। तो उन्होंने अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए मात पिता को बिठाके अरुणी के आसन के चारों ओर प्रदक्षिणा लगा ली जबकि उनका भाई वो पूरे पृथ्वी पर घूमने चले गए तो वो बुद्धिमान थे और मात पिता की बातों का इशारा समझते थे और एक आज्ञाकारी थे साथ ही साथ गणपति को हम मानते ही है विघ्न विनाशक ये उन्हें वरदान भी मिला था तो आज के दिन दीपावली को विशेष उस गणपति देव को भी पूजते हैं ताकि नए वर्ष के प्रारंभ में नए चोपड़े को जब हम लिखते हैं तो वो भी निर्विघ्न हमारा नया वर्ष शुरू होगा गणपति यानी गुणों का पति ऐसे गुणों के देवता का अगर हम आह्वान करते हैं तो तनिक विचार भी कर लें कि जीवन में भी गुणों का आह्वान किया कि नहीं <laughs> बहुत बढ़िया जी क्योंकि गुणपति या गुणेश जिनको कहा गया तो वो उनकी जो स्थिति थी वो मेरी स्थिति मन की होनी चाहिए उनकी उपस्थिति तो हम महसूस करते हैं लेकिन हम अपने जीवन में उनके जैसी मन स्थिति क्यूँ नही बनाते हैं जी। आज वो मन स्थिति की आवश्यकता है कि जिसे हम कोई भी कर्म के प्रारंभ में उसके आदि मध्य अंत को सोच ले तो हम हमेशा सफल होते हैं तो गणपति पूजा और साथ ही लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी का तात्पर्य आज केवल धन तक ही रह गया है लेकिन लक्ष्मी कौन थी लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी का आह्वान वास्तव में किस तरह हम करते हैं क्या लक्ष्मी को कोई हम जो उनके एक पाँव की प्रिंट भी छपते हैं जगह जगह कि भाई ये लक्ष्मी के पाँव छपे तो ये निशानी है कि लक्ष्मी जी इन पाँव को इस इशारे से अंदर आएगी जैसे रोड पर रोड साइन होते हैं कि दाएँ मोड़ना है <laughs> कि बाएँ मोड़ना है ऐसे लक्ष्मी जी को भी हम एक पाथ बताते हैं कि इस घर में भी आपको आना है परंतु वो एक धन की प्राप्ति तक हम लक्ष्मी को समझे हैं वास्तव में लक्ष्मी का मतलब यह है श्रेष्ठ लक्षणों की स्वामिनी श्रेष्ठ hmm. लक्षण यानी जीवन की श्रेष्ठ hmm. तो श्री लक्ष्मी सत्यु की प्रथम महारानी धन hmm. की देवी क्यों कहलाई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऐसी श्रेष्ठ धारणाओं से भरा की जिससे वो सत्यु यानी संसार की रचना करके परमात्मा ने प्रथम जिनके हाथों में संसार की बागडोर सौंपने का सोचा इतनी योग्य वो बनी क्योंकि उन्होंने स्वयं को इतने संपन्न मन के धारणाओं में बनाया हुँ, हुँ, लक्ष्मी जो कि लक्ष्य रखकर के और उसमें अपने मन को सतत एकाग्र करके जीवन को परिपूर्ण करती है उनका नाम है जो सर्व गुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक हम कोई भी प्रकार की हिंसा न छोड़े, <laughs> हम किसी भी प्रकार का जीवन में तमोगुण गुण न त्यागे <laughs> और हम सर्व गुणों को धारण न करें, हम मर्यादाओं का पालन न करें, और हम आश रखें कि उस लक्ष्मी की हम पूजा कर लेंगे हम आह्वान कर लेंगे तो बस हम भी संपन्न हो जाएंगे तो ये तो कैसे संभव है वास्तविकता तो यही है कि जीवन को हमें प्रेरणा लेनी है कि संपन्न करना है तो कहते हैं कि श्रेष्ठ गुण के पीछे ज्ञान के पीछे धर्म के पीछे लक्ष्मी आती है अगर धर्म न हो जीवन में ज्ञान न हो समझ न हो तो वहां श्रेष्ठ कर्म के बिना लक्ष्मी का आहवान करना भी एक मात्र औपचारिकता है।, था है। और उस लक्ष्मी के आह्वान में जैसे चारों ओर दीपक जगाते हैं तो जीवन में भी अगर आपको गुणों का आवान करना है, तो आपको चारों ओर उजाला करना होगा जिसमें कि मन के अंधकार को दूर करना होगा कई बार हम जब ईश्वरीय ज्ञान की बातें सबको सुनाते हैं तब भी बहुत से लोग उसे समझ नहीं पाते हैं अपना नहीं पाते हैं धारण नहीं कर पाते हैं तो तब मुझे कहानी याद आती है कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें तो आपकी बातें धारण करना कठिन लगता, लगता है कुछ लोग कहते हैं हमें समझ में भी नहीं आती है हमें उसका जो महत्व है वो जीवन में आता ही नहीं इम्पोर्टेंस नहीं आती जीवन में उसकी तब तक हम कैसे करेंगे तो एक बार कहते हैं दो चींटिया थी एक नमक के पहाड़ पर रहती थी एक चींटी के पहाड़ पर रहती थी एक बार उन दोनों की मीटिंग हो गई मुलाकात हो गई तो चींटी के पहाड़ वाली जो चीटी थी आ, चीनी चीनी वाली के के पहाड़ पहाड़ की चीटी। उसने कहा कि मैं मैं जो शक्कर के पहाड़ पर रहती हूं इतना स्वाद है कभी तुम आओ मेरे आओ <laughs> मेरे घर और तुम्हें भी मैं उस मिठास से अनुभूत कराऊं तो एक दिन वो जो नमक के पहाड़ वाली चीटी थी वो शक्कर के पहाड़ वाली चींटी के घर पे चली गई उसने उसको कहा आओ आज तुम जी भर के ये मिठास का स्वाद लो उसने उसके मुंह में मिठास लेने को कहा उसने एक कर्ण दो कर्ण चार भी मिठास नहीं आ रही थी तो फिर उस चीटी ने कहा अच्छा तुम्हारा मुंह खोलो hmm. जब मुंह खोला तो नमक के पहाड़ वाली चीटी ने क्या किया था अपने मुंह में पहले से बहुत सारा नमक भर रखा था अब वो कण तो ले रही थी शक्कर का, लेकिन वो जो अंदर सीख मिलती है की जीवन में कुछ नया करना है तो पहले जो पुराना है उसको छोड़ना उस मान्यताओं को उन बातों को छोड़ना पड़ेगा तो जब तक हम ये मिठास जीवन में नाना चाहते हैं तो जब तक हम अंदर की कड़वाहट को अंदर की बुराइयों को त्याग नहीं करेंगे पुरानी मान्यताओं से चलते रहेंगे तो हमें नई ज्ञान की बातें भी समझ में नहीं आएंगी और नई चीज को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है तो मैं कहना चाहूँगी ग्रामीण अंचल तक भी हम आध्यात्मिक सेवाएं और परमात्मा का संदेश देने का कार्य करते हैं तनिक तो कोई उस पर ऊपर ध्यान दे तो बहुत अच्छी मिठास उसकी प्राप्त करेंगे तो दीप जलाना है आत्मा का जी। दीप जलाना है मन का दीप जलाना है ज्ञान का जिसके लिए दृढ़ संकल्प की बाती हो और ऐसी तिली हो कि जो हमें जगा दे अंदर से वो ज्ञान की तेली हो और सतत जगता रहे उसके लिए एक अटेंशन का घृत उसमें डालते रहेंगे तो रात भर यानी जब तक ये तमोगुण संसार में व्याप्त है हमारा दीपक जलता रहेगा हम उस तमोगुण के वश नहीं होंगे और जीवन में लक्ष्य भी होगा और लक्ष्मी भी होगी तो ये सच्ची दीपावली है कि हम अपने घर आंगन में यानी अपने मन के आंगन में ऐसे दीपक जलाएं घरों के अंदर भी खुशहाली तभी आती है जब व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है न केवल वार त्यौहार में हम जुड़े रहे लेकिन एक दूसरे के संस्कारों स्वभावों विचारों से जुड़े रहे किसी में कुछ कम ज़्यादा तो रहेगा कोई अवगुणी गुणी रहेगा हर एक का स्वभाव संस्कार भी अलग रहेगा लेकिन ये बड़े दिन है हम सबको गले लगाएं हम सबकी बुराइयों को कमियों को भूल जाएं, जाएं और अपने अवगुणों को भी भूलकर अच्छी राह पर चलने के एक दिल से संकल्प करें तो ये खुशियां ही सच्ची दिवाली है अगर खुशियां ना हो और मीठे पकवान और मिठाइयां हम खा भी लेंगे तो कितनी देर तक आनंद आएगा कुछ ही समय के बाद फिर हमें वही अपने घर परिवार की जो टेंशन की मनमुटाव की बातें होंगी वो हमें व्यथित कर देगी इसलिए सच्ची दिवाली ऐसी मिलजुल के हम मनाएँ तो घर में गणपति और लक्ष्मी का भी आह्वान हो जाएगा जीवन में श्रेष्ठ गुणों का भी आह्वान हो जाएगा जी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा प्राप्त हो रही होंगी एक नई शक्ति फील कर रहे होंगे कि सचमुच हमें जो है चीज़ें जो है कैसे हम लोग उन चीज़ों को दीपक को कैसे हम लोग समझे आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया और इसके साथ में फटाखे भी और बहुत सारी जो आवाज़ें करते हैं तो इसके पीछे का रहस्य क्या है <laughs> वास्तव में ये जो पटाखे फोड़े जाते हैं और एक प्रकार से आज के समय में तो तो की वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है तो ये है ये ये कहा जाता है। लेकिन ये खुशी व्यक्त करने का एक तरीका है <laughs> तो छोटे बच्चे भी आनंदित होते हैं लेकिन ये भी एक आध्यात्मिक रूप से मैं कहना चाहूँगी कि एक विस्फोट करना <laughs> यानी अपने अंदर के आनंद का अतिरेक करना और जिससे बुराइयों का जड़ से खत्म होना तो एक विस्फोट सा करना पड़ता है जैसे आपने देखा होगा जब पहाड़ियों को कभी रास्ता बनाने के लिए कभी कुछ करने के लिए काटा जाता है जी जी। तो वहाँ एक विस्फोट किया जाता है जी जी। क्योंकि वो हार्ड चीजें हैं, तो जब हम को लगता है कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे हमारी नेचर है कि जो हम बदल नहीं पा रहे हैं हमारे जीवन में हम कुछ नया करना चाहते कर नहीं पा रहे तो भाइयों बहनों मैं कहना चाहूँगी कि इतना दृढ़ संकल्प से उसके पीछे लग जाएं तीव्रतम मेहनत करें तो असंभव जैसी कोई चीज़ है नहीं तो विस्फोट कर दे और जड़ मूल से हम अपनी कमियों को निकाल दे कमजोरियों को भूल जाए और वो जो एक आसमान में भी एक रोशनी हो जाती है जो ये कहा जाता है कि आपका व्यक्तित्व जब आप कोई विस्फोट करेंगे तो, तो आपका आश्... व्यक्तित्व भी बहुत ऊंचा जाएगा, जाएगा बहुत दूर तक लोग उसे देख पाएंगे उसकी रोशनी को अनुभव कर पाएंगे पर उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होगी आप छोटी छोटी बातें करते रहते हैं छोटे छोटे अवगुणों को काटने की या छोटे छोटे पुरुषार्थ करते रहते हैं जीवन में लेकिन एक जड़ से परिवर्तन का एक बड़ा विस्फोट भी अब करना जरूरी, जरूरी है अच्छी <laughs> जी जी जी जी। बात आपने बताया मैं भी कभी सोचा नहीं था की ये फटाखे क्यों फोड़ते हैं और हम लोग सोचते थे फटाखे फोड़ कर पोलूशन ही कर रहे हैं वैसे करके क्या फायदा है इसमें <laughs> लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य जब समझ लेते हैं तो खुशी होती है ये शायद हमारे श्रोता जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी ये चीजें सुनकर खुशी हो रही होगी मैच चाहूंगा कि इस खुशी को बरकरार रखें और जीवन में कुछ ऐसे हमारी जो छोटी मोटी कमियां हैं शायद कभी कभी हम उसे नज़रअंदाज करते हैं लेकिन उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक ऐसा विस्फोट करें उन्हें जड़ से बाहर निकाल दें और तब देखिए आपका जो व्यक्तित्व है जैसे गीता बहन ने कहा आपका व्यक्तित्व बहुत दूर तक फैलेगा और लोग आपको की बातें आपके सकास से जो है लोग खुश होंगे आपसे मिलने के लिए लोग तरसेंगे और आपसे मिलकर लोग खुशी पाएंगे तो इस तरह की बातें हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से जुड़ेंगे गीताबेन से आप सुना हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और दिवाली का ये स्पेशल एपिसोड हैप्पी दिवाली सुनते रहो मस्कर रहो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 जी हाँ आइए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष एपिसोड में खास दिवाली के स्पेशल एपिसोड में और गीताबहन आध्यात्मिक रहस्य हमें बता रहे हैं कि दीपावली मना क्या और इसमें भी हमने ऐतिहासिक बातों के साथ साथ अब जो पाँच दिन का जो सीरीज़ है उसमें हमने तीन दिन पूरा कर चुके हैं यानी तीन दिन का महत्व समझा है अब हम लोग देखेंगे कि अगले दो दिन में क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से उसका आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ एक बार फिर से ज़ोरदार तालियों के साथ गीताबेन का स्वागत है धन्यवाद अभी हम दिवाली की बात जब करी रहे हैं तो मैं कहूंगी कि दिवाली इस बार ऐसी हो जो दिल सबके मिले। जी। और वो मुलाकात जो दिलों की हो यानी परस्पर एक सामंजस्य हो हारमोनी हो नहीं, नहीं। और जिससे हमारे परिवारों में प्रेम सौहार्द बढ़े तो इसके लिए ही दिवाली के बाद नए साल में विशेष जल्दी उठ करके और जल्दी तैयार होकर के एक नए साल का आहवान किया जाता है और नए साल के पहले दिन सभी एक दूसरे को मिलते हैं व्यापार के अंदर भी कुछ नई शुरुआत का उस दिन करते प्रारंभ है। करते हैं जिसको सुकून कहते हैं गुजराती में हम लोग विशेष साल मुबारक करते थे जी जी। तो क्योंकि गुजरातियों का तो ये विशेष नया, नया साल है ही तो साल मुबारक के दिन बच्चों को बड़ा उमंग उत्साह होता है कि जल्दी जल्दी नए नए कपड़े जो सिलाए हैं वो पहनने हैं और बहुत सारी घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनी होती है वो खाएंगे और एक दूसरे के घर जाकर विशेष नए साल की बधाइयाँ देते हैं और उनके वो भी फिर अपनी मिठाइयाँ टॉफ़ियाँ बच्चों को बड़ों को खिलाते हैं तो एक आनंद आनंद से पूरा दिन गुजारने की बात होती है कि जब भी आप नया साल शुरू करते हैं तो बड़े आनंद और प्रेम से आपस में मिल करें और नए साल के आ, मौके पर आप अपने त्यौहार व्यवहार अपने व्यापार सबके अंदर एक ऊर्जावान होते हैं लेकिन वैसी ऊर्जा अगर हम साल भर बर बरकरार रखें तो कितना अच्छा हो <laughs> तो मैं देखती हूँ कि नए साल में कैसे हम जल्दी उठते हैं जल्दी स्नान करते हैं जल्दी सबको मिलने चले जाते हैं टाइम का एक सदुपयोग करते हैं प्रतिदिन भी व्यक्ति अगर रोज़ जल्दी उठता है जैसा कि हम यहाँ पर साढ़े तीन बजे उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का एक हमें बड़ा महत्व है और हम तो मेडिटेशन करते हैं लेकिन मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रतिदिन भी अपने दिन की शुरुआत पाँच बजे से पहले कर ले तो आपके पास एक तो भरपूर वक्त रहेगा समय जिससे कि आप खुद को समय दे पाएंगे अपनी कुछ साधना कुछ अध्ययन कुछ स्वाध्याय भी कर पाएंगे प्रभु भक्ति कर पाएंगे और साथ ही साथ फिर आप लोगों से भी मिल पाएंगे आजकल ऐसा हो गया है नहीं तो कि लोग लेट उठते हैं अपने बच्चों से भी ठीक से बात नहीं कर पाते और अपने अपने काम में सब भाग जाते हैं बच्चे अपनी जगह और माता पिता भी कभी दोनों अर्निंग मेम्बर होते हैं दोनों भी चले जाते हैं तो एक मेल मिलाप और अंडरस्टैंडिंग फिर कम होने लगती है लेकिन अगर हम रोज थोड़ा सा वक्त दें अपने को अपने परिवार को अपने आसपास के लोगों को और मीठा खाएं मीठा खिलाएं डायबिटीज का जरूर ध्यान रखें <laughs> लेकिन मीठा खाने से भी बड़ा है मीठा बोलना, बोलना मीठा अनुभव कराना और मीठा सोचना यानी मधुरता हमारे जीवन में आ जाए न कि जीव पर हो केवल परंतु वो मधुरता हमारी कर्मों में भी हो भावनाओं में भी हो जी जी। तो इस तरह का नया साल इस बार भी सभी मनाएं रेडियो मधुबन भी उसमें शामिल है आप सबकी खुशियों में और मैं भी अपनी शुभकामनाएँ देती हूं कि आपका नया साल बहुत ही अच्छा रहे जी जी। और ये कार्तिक मास का पहला दिन होता है तो कार्तिक मास जब शुरू होता है तो ये ठंडी के दिन होते हैं बावजूद उसके हिंदू धर्म में बहुत जल्दी स्नान करके नदी किनारे स्नान करने का भी महत्व दिया गया है क्योंकि कहते हैं कि गर्मी को गर्मी काटती है ओजार को ओजार काटता है वैसे ठंडी को भी ठंडी काटती है अक्सर क्या होता है कि जब ठंड के दिन शुरू होते हैं तो लोग ठिठुर के सोचते हैं कि और थोड़ा लेट, लेट उठेंगे लेट नहाएंगे <laughs> लेकिन आप देखेंगे अब सात आठ बज जाता है तो और ज़्यादा आपको नहाने में सुस्ती आती है ठंड सी, सी लगती है लेकिन अगर आपने पाँच बजे से पहले उठ के कभी देखा और स्नान कर लिया तो, तो आप देखेंगे पूरा दिन आपको ठंडी भी नहीं लगेगी और आपके अंदर एक ऊर्जा बनी, बनी रहेगी बनी तो खास कार्तिकी स्नान का भी बड़ा महत्व है विशेष पंद्रह दिन ये ठंडी के शुरुआत के दिनों में कई लोग कार्तिक स्नान करते नदियों में जाके ठंडे पानी थंडे में लेकिन उससे वो साल भर के लिए स्वस्थ रहते हैं इसके पीछे ये लॉजिक भी है की आप ठंडी को ठंडी से ही भगाए ऐसे नहीं की गर्म पानी के सहारे आप नहाते रहे आप गर्म पानी से जब स्नान करते बाहर निकलते तो आपको और ठंड लगती है लेकिन एक बार आप ठंडे पानी से नहा लेते तो आपकी ठंड उड़ जाती है तो इसलिए आप अपने जीवन में रोज भी जल्दी उठे ऐसा मैं कहूंगी और उसके बाद आता है भाई भाईदूज जो पांचवा और अंतिम पर्व का दिन है जिसमें विशेष करके भाई बहन के घर जाकर भोजन स्वीकार करता है जिसे रक्षाबंधन को बहन राखी लेकर आती है भाई के घर पे वैसे भाई दूज को भाई अपनी बहन के घर भोजन स्वीकार करने जाता है और विशेष कुछ उसको दक्षिणा भी देता है और भाई बहन मिलकर के अच्छी प्रेम पूर्वक बातें करते हैं और भोजन स्वीकार करते हैं तो हम भी अपने जीवन में ये भाई दूज का बड़ा महत्व रखते हैं और परमात्मा ने जो ईश्वरीय ज्ञान हमें दिया तो हमें भी समझ मिली कि संसार में भाईचारा और एक पवित्र जो संबंध है भाई बहन का वो कितना पवित्र और ऊँचा है हम अपने जीवन में सदा ही ऐसी पवित्र दृष्टि और पवित्र संबंधों को महत्व दें आजकल जीवन में बहुत ज़्यादा विषय विकार और कशेलापन आ गया है उसमें मधुरता भरने वाला ये भाई दूज का भी त्यौहार है जी। जिस दिन बहन टीका भी लगाती है और भाई को खूब खूब आशीर्वाद भी देती है तो आज के दिन हम अपने अपने भाइयों को तो मिलेंगे ही पर संसार के सभी भाइयों के लिए संसार के भाईचारे के लिए भी एक अच्छे संकल्प करेंगे जी। जी। और प्रत्येक के मस्तक पर आत्मा रूपी तिलक को देखते हुए हरेक से आत्मिक भाई, भाई का व्यवहार रखेंगे तो ऐसी पंच पर्व की ये दिवाली आप सबको फिर से खूब खूब आनंदित करे ऐसी मैं शुभ रखती हूँ जी गीताबहन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से और बहुत ही सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को दीपावली के पंच दिन का जो विशेष महत्व है वो आपने बताया और आध्यात्मिक रहस्य भी बताया तो हमारी ओर से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद शुक्रिया और ये चंद फटाखे फुलझड़िया आपके नाम ओम शांति ओम शांति सुंदिर मस्क रातिर